अब वायु विशेष प्राण वा उदान ऋतुओं के साथ क्या-क्या प्रकाश करते हैं इस बात का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो सबका मित्र बाहर आने वाला प्राण तथा शरीर के भीतर रहने वाला उदान है इन्हीं से प्राणी ऋतुओं के साथ सब संसार रूपी यज्ञ और बल को धारण करके व्याप्त होते हैं जिससे सब व्यवहार सिद्ध होते हैं यह 28वां वर्ग पूरा हुआ फिर अगले मंत्र में ईश्वर और भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है सब मनुष्यों को सब कर्म उपासना तथा ज्ञानकांड यज्ञों में परमेश्वर ही की पूजा तथा भौतिक अग्नि होम वा शिल्प आदि कामों में अच्छी प्रकार संयुक्त करने योग्य है उक्त अग्नि ही पदार्थों को देने वा उनका दिलाने वाला है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ परमेश्वर ने इस संसार में जीवों के लिए जो पदार्थ उत्पन्न किए हैं उपकार में संयुक्त किए हैं उन पदार्थों से जितने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष वस्तु से सुख उत्पन्न होते हैं वे विद्वान ही के संग से सुख देने वाले होते हैं यज्ञ करने वाले मनुष्यों को ऋतुओं में करने योग्य कार्यों का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुक्तोपमा अलंकार है मनुष्य को अच्छे ही काम सीखने चाहिए दुष्ट नहीं और सब ऋतुओं में सब सुखों के लिए यथा योग्य कर्म करना चाहिए तथा जिस ऋतु में जो देश स्थिति करने वा जाना आना तथा उस देश के अनुसार खाना पीना वस्त्र धारणादि व्यवहार करके सब व्यवहारों में सुखों को निरंतर सेवन करना चाहिए फिर ऋतु ऋतु में ईश्वर का ध्यान करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ परमेश्वर तीन प्रकार के अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप जगत से अलग होने के कारण चौथा है जो कि सब मनुष्यों को सर्वव्यापी सबका अंतरयामी और आधार नित्य पूजन करने योग्य उसको छोड़कर ईश्वर बुद्ध करके किसी दूसरे पदार्थ की उपासना ना करनी चाहिए क्योंकि इससे भिन्न कोई कर्म के अनुसार जीवों को फल देने वाला नहीं है फिर ऋतुओं के साथ में सूर्य और चंद्रमा के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ ईश्वर उपदेश करता है कि मैंने जो सूर्य चंद्रमा तथा इस प्रकार मिले हुए अन्य भी दो-दो पदार्थ कार्यों के सिद्ध के लिए संयुक्त किए हैं हे मनुष्यों तुम्हें वे अच्छी प्रकार सब ऋतुओं के सुख तथा व्यवहार की सिद्धि को प्राप्त कराते हैं इनको सब लोग समझें फिर भी भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो विद्वानों से सब व्यवहार रूप कामों में ऋतु ऋतु के प्रति विद्या के साथ अच्छी प्रकार प्रयोग किया हुआ अग्नि है सो मनुष्य आदि प्राणियों के लिए दिव्य सुखों को प्राप्त करता है जो सब देवों के अनुयोगी वसंत आदि ऋतु हैं उनके यथा योग्य गुण प्रतिपादन से 14वें सुक्त के अर्थ के साथ इस 15वें सुक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए यह 15वां सुक्त और 29वां वर्ग पूरा हुआ अब 16वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में सूर्य के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ सूर्य की प्रत्यक्ष दीप्ति सब रसों के हरने सबका प्रकाश करने तथा वर्षा कराने वाली है वह यथा योग्य अनुकूलता के साथ सेवन करने से मनुष्यों को उत्तम उत्तम सुख देती है फिर अगले मंत्र में सूर्य लोक के गुणों का ही उपदेश किया है भावार्थ इस संसार में रात्रि और दिन शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष दक्षिणायन और उत्तरायन हरण करने वाले कहलाते हैं उनसे सूर्य लोक आनंद रूप व्यवहारों को प्राप्त करता है अब अगले मंत्र में इंद्र शब्द से तीन अर्थों का उपदेश किया है भावार्थ मनुष्यों को परमेश्वर प्रतिदिन उपासना करने योग्य है और उसकी ही आज्ञा के अनुकूल वर्तना चाहिए बिजली तथा जो प्राण रूप वायु है उसकी विद्या से पदार्थों का भोग करना चाहिए अब अगले मंत्र में इंद्र शब्द से वायु के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ जो पदार्थ हम लोगों को शिल्प आदि व्यवहारों में उपकार युक्त करने चाहिए वे अग्नि विद्युत सूर्य और वायु ही के निमित्त से प्रकाशित होते तथा जाते आते हैं फिर अगले मंत्र में इंद्र के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे अत्यंत प्यासे मृग आदि पशु और पक्षी वेग से दौड़कर नदी तालाब आदि स्थानों को प्राप्त होकर जल को पीते हैं वैसे ही यह सूर्य लोक अपनी वेगवती किरणों से औषधि आदि को प्राप्त होकर उसके रसों को पीता है सो so, यह विद्या की वृद्धि के लिए मनुष्य को यथावत् उपयुक्त करना चाहिए यह तिसमा वर्ग पूरा हुआ अब वायु किस लिए किसमें किन-किन पदार्थों के रस को पीता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ ईश्वर ने इस संसार में प्राणियों के बल आदि वृद्धि के लिए जितनी मूर्तिमान पदार्थ उत्पन्न किए हैं सूर्य से छिन्न-भिन्न किए हुए उनको पवन अपने निकट करके धारण करता है उसके संयोग से प्राणी अप्राणी बल पराक्रम वाले होते हैं उक्त वायु कैसे गुण वाला है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों के लिए उत्तम गुण तथा शुद्ध किया हुआ यह पवन अत्यंत सुखकारी होता है भावार्थ वागी प्रकाश में अपने गमन गमन से सब संसार को प्राप्त होकर मेघ की वृष्टि करने या सबसे वेग वाला होकर सब प्राणियों को सुख युक्त करता है इसके बिना कोई प्राणी किसी व्यवहार को सिद्ध करने को समर्थ नहीं हो सकता अब अगले मंत्र में इंद्र शब्द से ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ ईश्वर में यह सामर्थ सदैव रहता है कि पुरुषार्थी धर्मात्मा मनुष्यों का उनके कर्मों के अनुसार सब कामनाओं को पूर्ण करना तथा जो संसार में परम उत्तम उत्तम पदार्थों का उत्पादन तथा धारण करके सब प्राणियों को सुख युक्त करता है इससे सब मनुष्यों को उसी परमेश्वर की नित्य उपासना करनी चाहिए ऋतुओं के संपादक जो सूर्य और वायु आदि पदार्थ हैं उनके यथा योग्य प्रतिपादन से पूर्व 15वें सूक्त के अर्थ के साथ इस 16वें सूक्त के अर्थ की संगति समझनी चाहिए यह 16वां सूक्त और 31वां वर्ग पूरा हुआ अब 17वें सूक्त का आरंभ है इसके पहले मंत्र में इंद्र और वर्ण के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ जैसे प्रकाशमान संसार के उपकार करने सब सुखों को देने व्यवहारों के हेतु और चक्रवर्ती राजा के समान सबकी रक्षा करने वाले सूर्य और चंद्रमा हैं वैसे ही हम लोगों को भी होना चाहिए अब इंद्र और वर्ण से संयुक्त किए हुए अग्नि और जल के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ पूर्व मंत्र से इस मंत्र में आवृणे इस पद का ग्रहण किया है विद्वानों से युक्त के साथ कला यंत्रों से युक्त किए हुए अग्नि जल जब कलाओं से बल में आते हैं तब रथों को शीघ्र चलाने उनमें बैठे हुए मनुष्यों आदि प्राणी पदार्थों को धारण कराने और सबको सुख देने वाले होते हैं इस प्रकार साधे हुए ये दोनों किस-किस के हेतु होते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्य को योग्य है कि जिस प्रकार अग्नि और जल के गुणों को जानकर क्रिया कुशलता में संयुक्त किए हुए ये दोनों बहुत उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त करें उस युक्त के साथ कार्यों में अच्छी प्रकार इनका प्रयोग करना चाहिए उक्त कारे के करने से क्या होता है इस दिशे का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ मनुस्यों को सदा आलत से छोड़ कर अच्छे कामों का सेवन तथा विद्वानों का समागम नित्य करना चाहिए। जिससे अविद्या और दरिद्रता जड़ मूल से नस्� फिर इंद्र और वरुण किस प्रकार के हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ पहले मंत्र से इस मंत्र में ही इस पद की अनुवृत्ति है जितनी पृथ्वी आदि वा अन्न आदि पदार्थ दान आदि के साधक हैं उनमें अग्नि विद्युत और सूर्य मुख हैं इससे सबको चाहिए कि उनके गुणों का उपदेश करके उनकी स्तुति व उनका उपदेश सुने और करें क्योंकि जो पृथ्वी आदि पदार्थों में जल वायु और चंद्रमा अपने अपने गुणों के साथ प्रशंसा करने और जानने योग्य हैं वे क्रिया कुशलता में संयुक्त किए हुए उन क्रियाओं को सिद्ध कराने वाले होते हैं यह 32वां वर्ग समाप्त हुआ